हमारा अवत्यंत स्नेह पात्र श्री दामोदर महाराज इनके मुखारबिंद से थोड़ी सी शब्दों में जो सुनने को मिला हम आज बहुत प्रसन्न है आज हमारा दिल खिल गया हमारा खानदान में ऐसा चर्चा होना चाहिए हमारा पूर्ण आशीर्वाद रहे हमारा गुरुजी का हमारा जे ये बोलते रहे ऐसा मेरा आशीर्वाद रहे और इससे अधिक क्या कहूँ समय तो हो गया और थोड़ा महाराज जी के चरण में पुष्पांजलि देने का प्रयत्न दे करें वंदे गुरुपदम भक्त बिंद समितम श्री चैतन्य प्रभु वंदे नित्वा नंद सहोदितम श्री श्रीनंदनंदन वंदेराधिका चरणोदय गोपीजनो सूतन मनोहर के कृपा सिन्दुव पतितानंग पावने वैष्णवभ्यो नमो नमः नम मूक पंगु लंभतीरीम यकृपातमह वंदे परमानंदमाधव वृंदावई तुलसीदेव पिया वै केशवश्ण भक्तिपदे दे दी सत्व नमो नमः नारायण नमस्कृत नर जीवन नरोत्तम देवी सरस्वती वैसम तथोज मुदीर संकर्तने कथोपदेशय गौरीयपत्र प्रकाशने सदाक्त गुरु भक्ति जुक्तो। भक्ति प्रमदाक जगोदरुण्य हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्णोत्कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भ्राजिता सदभक्ताबलिंस चक्र मधुपो सैनी विहारास्पद कर्णानंदी कलध निर्वह तुम्हें जीहा मरु प्रांगणे श्री चैतन दया निधे तबल चैतन दया निधे लीला सुधा सर्धुनी श्री <coughs> शिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर फोपा जी ने बताए टू अरेस्ट द कारन परवाटेड टाइट ऑफ दिस फैनेटिक वर्ल्ड इज अमिंगली अनफ्लेजन ड्यूटी ऑफ गौरियमठ गौरी मठ के क्या कर्तव्य हैं जितना सारे पागलपंथी हो रहा है समाज में आर भजन का नाम पे इन सब को पकड़ कर एकदम मुठ्ठी सही मार्ग दिखाना ये गौरी मठ का ड्यूटी है इसमें गौरिया मठ का जो कर्तव्य बनता है इसमें मे बी यू आर नॉट सेटिस्फाइड आप संतुष्ट नहीं भी हो सकते हो हम जाने लेकिन आपको संतुष्टि विधान करना हमारा गौड़िया मठ का काम नहीं है आपका बीमारी को हटाना मेरा काम है आपका बीमारी को हटाना ये गौड़िया मठ का काम है गौरियामठ हर वक्त अपरागिक जगत श्री चैतन्य महाप्रभु से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान श्री कृष्ण चैतन्य भगवान श्री कृष्ण स्वयं एक ही है इनके चरणों का परिपूर्ण आनंद विधान करना ये ओनली ये एकमात्र लक्ष्य है गौरियामठ का दुनिया में जितना भी संस्था है इन लोगों का सम और अदर टाइप ऑफ कंसेप्शन में भी देखिन गौरी मठ का एक है वो क्या है एकांत एक रूप में जैसे भगवान संतुष्ट हो हमारा गुरुवर्ग संतुष्ट हो उसी काम को हम करेंगे चाहे आप हमारा दुश्मन बन जाओ मेरा कोई असुविधा नहीं है नो हम इन इट शिशिलो भक्ति सिद्धांत हो सरस्वती गोस्वामी पहोपाधी ने कहें कान खुलकर का सोन लो सिसिल भक्ति सिद्धांत तो सरस्वती गोस्वामी ठाकुर पहपा जी ने कहें जो कपट अनुग्रत करने वाले जो हैं इनके साथ गौरिया मठ का वास्तव कोई संबंध नहीं है कपट अनुग्रत करने वाले के साथ वास्तविक गौरिया मठ का कोई संबंध नहीं है और फ्यूचर में भी नहीं रहेगा अगर वो लोग अपना आदत को नहीं बदले फ्यूचर में भी नहीं रहेगा नेवर इन फ्यूचर गौरी मठ डोंट वन टू कीप एनी रिलेशन विथ देम गौरीस इंटरेस्टेड अबाउट इंटरेस्टेड अबाउट गौरीमठ गौरी मठ के एक एक बात एक एक सिद्धांत तो एक विचार आज जिस महापुरुष का बारे में हम बोलने बैठे हमको शर्म आ रहा है क्या बोले हमारा आचरण क्या है आदर्श क्या है गुरु जी अंतिम समय में काल भी चर्चा कर रहा था बहुत दो घंटा तीन घंटे दो घंटा वैष्णव लोगों का आदेश को धारा अंतिम समय में गुरुदेव जाने का पहले और दो तीन साल पहले पुरुषोत्तम धाम में हम गुरुजी का कमरे में थे गुरुजी बार बार बोल रहे बाबा जल्दी जाओ परम उजवाद भक्ति हुई तो माधव गोस्वी महाराज जी का आविर्भाव तिथि जाओ हम जाए थोड़ा इधर काम नहीं पहले जाओ वहाँ जाना जरूरी है उनके जीवन उनका चरित्र उनका आदर्श हो जब वैष्णव लोग गान करेंगे उसको सुनना तुम्हारा जिंदगी बदल जाएगा फिर जब जाते समय बोले काम करना सिल भक्ति बोला तीत घोसिंह महाराज के चरण में मेरा दंडवध देना और बोलना महाराज जी का जीवनी निकले हैं हम सुने हैं परम पूजा माधव घोषि महाराज जी का जीवन ही निकले हैं शिला भक्तिवल अतित्व समय लिखे हैं हमारा लिए कीपा करके वो किताब देना हम वो पाठ करेंगे अब सोचो दमोदर महाराज का बात सुन के आज इतना प्रसन्न है हमारा ये जो इतना सालों में एक जगह भी ऐसा बात सुनने को नहीं मिलता बड़े बड़े महाराज लोग हैं सब है ये जो वास्तव सत्य कथा इसका बोलने का जो हिम्मत हुआ इसलिए हम बोले हमारा गुरुजी का आशीर्वाद रहे हमारा परिपूर्ण आशीर्वाद रहे हमारा खानदान में शिला भक्ति व लभ तत्व गोस्म महाराज का नाम को झंडा लगाने वाले हो हमारी इच्छा है हमारा यही इच्छा है भारतीय महाराज का जय जयकर करते हैं हम ये तो है ही है हमारा ऊपर उनका आशीर्वाद प्रेम इनको भी कृपा मिला शिक्षा गुरु का और शिलोभक्ति पल्लव तीर्थ जीवनी लिखे हैं हर कोई को पढ़ना है किताब पढ़ना प्रेरणा मिलेगा शिल भक्ति तो माधव महाराज ये कोई साधारण साधु नहीं है ये तो ठाकुर जी का भेजा हुआ आदमी साक्षात ठाकुर जी का चरण से आए हैं आप लोग सुने होंगे दैव हुआ था तुम्हारा गुरु नवद्वीप में है वहां जाओ बंगला में है यहाँ क्या कर रहे हो हिमालय में ये तो है ही है तो सुने हो बार बार आगे चलकर हम तो ये बोलना चाहें भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वाई प्रोपात जी का खानदान में प्रोपात जी जाने का बाद जो आचार आदर्श है हमने सुनने को मिला देखने को मिला और जो प्रचार किए हैं ठाकुर जी का ठाकुर जी क्या प्रशंसा करे उसके ऊपर ठाकुर जी उनके प्रशंसा करने जाए तो थक जाएंगे वो जो सुंदर एक बात बोला वो उपनिषद का बात है उस लोक को नहीं बोला य तो बाचो निवर्तन ते अप्राप्य मनुषासवर्तन ते अप्राप्य मनुषास मन की शाद तुम्हारा वाक्यो तुम जो वाक्यों को यूज करते हो तुम्हारा तुम्हारा जो बुद्धि को यूज करते हो हम अक्सर एजुकेटेड समाज में हरिकथा बोलने का साइम में पोपात का ये बात बोलते हैं जे लॉजिकल इंटरप्रिटेशन नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैट दर एब्सोल्यूट्यूड बी केयरफुल लॉजिकल इंटरप्रिटेशन केनॉट स्टैंड इन द वे ऑफ दैर एप्सोलूट्यूड तुम्हारा दिमाग को मत लगाओ भक्ति बल अतित्व समाज क्या है भक्ति तो माधव गोस्तम क्या है इसका बारे में तुम्हारा विचार करने के लिए जो दिमाग है इसको मत लगाओ रास्ता एक है शरणागत हो जाओ सकाश वस्तु है भक्ति वाल ती गोस्म इसका बारे में चर्चा मत करो ये सब प्रकाश वस्तु है ये अगर तुमको दर्शन देंगे देख हम ऐसा है तो जान पाएंगे नहीं तो करोड़ों शिष्य बन जाए उसमें एक भी वास्तव शिष्य नहीं होंगे एक भी वास्तव तो शिष्य नहीं होगी जिसका ऊपर कीपा परिपूर्ण हो वही शिष्य बनेंगे उसका ऊपर माधव बिंदु पूरी बात ईश्वर पूरी बात को कैसे कीपा दिए आपको पता है परिपूर्ण सिलो भक्ति तो माधव गुशी महाराज जैसे प्रचार किए ये सब प्रचार हमारा गुरु वर्ग में शायद कोई नहीं किए होंगे आसाम में कहा वो जाना आपको डर लगेगा वो सब जगह गए हैं वो भी पैसा खींचने के लिए नहीं कुछ गरीब है शिल भक्ति बोलभ तथ्य कहते हैं महाराज ऐसा ऐसा जगह जाते थे जहां चारों ओर जंगल है सांप है और रहने का भी जगह नहीं है आज आजकल तो लोग बोलते हैं हम प्रचार करेंगे तो करेंगे आई मस्ट गो टू फॉरिन कंट्री फॉर पीचिंग वाई तुम्हारे घर में प्रिचिंग करो वाई यू आर लेस इंटरेस्टेड अब इट क्योंकि अंग्रेजी में एक कहा, कहावत है चैरिटी बिगिन सेट होम हमारा कहने से बड़े बड़े आदमी गुस्सा हो जाते हैं। महाराज जैसे क्यों बोलते हैं टोकते हैं हम क्या विदेश जाने के लिए तैयार है तुम्हारा घर में तुम प्रचार करो अपना सामने प्रचार करो दरवाजा बंद करो करके अपना सामने प्रचार करो मिरो रखो दर्पण मिरो इन फ्रंट ऑफ मिर यू शे योर आगली फेस तुम्हारा जो विकृत रूप है उसको तुम्हारा मिररर में देखो देखो कि परिवर्तन करो तुम्हारा मापी का जो कपट समाज मेरे को छाट के निकल दे हमारा कोई असुविधा नहीं है हम आनंद से रहेंगे हमारा साथ रहेंगे भक्ति वाल तीर्थ सिंह महाराज भक्ति विज्ञान भक्ति विज्ञान भारती महाराज ये सब महापुरुषों के साथ हम रहेंगे तुम्हारा साथ अगर तुम ये महापुरुषों का आदर्श को नहीं लेना चाहो तो हमारा कोई संबंध नहीं हम भाषण देने नहीं जाएंगे तुम्हारा प्रणामी का दरकार नहीं हम नहीं जाएंगे मायापुर में अभी खबर आया है एक किताब निकाला था उसका विरुद्ध में बैंड लगा हम तो हासा बोला अच्छा हुआ अच्छा हुआ इस कौन फिर मिलके अच्छा हुआ जो हुआ उसमें कुछ खास कहीं गौ माता का बारे में गौ माता हत्या हो रहा है इसका बारे में सुंदर की वो देखोगे तो सब खुल जाओगे लेकिन कलिकल है कलिकल है अच्छा बोलो तो उसको भी बंद कर दियो, प्रचार करने जाओ उसको बंद कर दो क्यों वो प्रचार करने जाता है परम जो माधव गुस्से माज के जिंदगी में ऐसा नहीं देखा हर वक्त गुरु भाइयों को लेके प्रचार में जाते थे और अभी तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का माफिक हो गया ये मेरा फील्ड है ये आप क्यों आया ये सब बात हो गया हम क्या कैनवासर है मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव वहां क्यों गया तुम्हारा ही तो कथा बोलने गया था तुम्हारे ही तो खानदान में गुरु महाराज का गुरु वर्गों का कथा बोलने गया हम क्या लूटने गया था इतना दूषित है मन हो गया जब गुरु भाई ये जो बोला बहुत अच्छा बात बोला ये सौ पंथा में सुना है नहीं तो ये बोल उसका जवान से नहीं निकालता सारे जितना गुरु भाई है सारे इनका ऊपर कभी भी अप्रसन्न नहीं थे कैसे संभव है महाराज एक ना एक व्यक्ति तो मेरा ऊपर अप्रसन्न हो जाए लेकिन सिला भक्ति तो महादेव गोस्वी महाराज का पर्सनैलिटी इनका ऊपर कोई भी किसी भी हालत से किसी ने कह दें सिला भक्ति रखो सीधर गुस्वी महाराज के महादेव गोस्वी महाराज का सब बड़ा बड़ा बात है ऐसा ऐसा करके सब बड़ा बड़ा सिर सीधोर गुस्मी महाराज क्या उत्तर दिया सुनने से आभास बोले देखो महाराज हमारा गुरु भाई सीला भक्ति माधव गुरु सिंह महाराज का लिए ये बड़ा बड़ा नहीं है आपका लिए बड़ा बड़ा है ये इकलिए इट इज एट पर हिस्स लेवल वो जो किया है कमती किया है उसको तो ठाकुर जी बहुत देना चाहते हैं वो लेते कम जो इतना बड़ा मठ मंदिर किए हैं सब वो लूटने के लिए नहीं है आप दिल्ली में हो दिल्ली मेन प्रचार का सेंटर ऐसा में भी गए लड़का को राखो हर वगत कथा चलते रहे ये कि भोज भंडारा के लिए आते हो एक साल में एक बार दो बार हर वगत कथा चले हर वगत ये सब गुरु कथा चले और आप लोग आते रहो सुनते रहो क्या तिलक ले क्या हरिणाम लेके क्या करोगे अगर कथा नहीं सुनोगे तो वाट यूज यूजलेस हरी कथा तुमको मार्ग दिखाएगा तुम्हारा तिलक क्या होगा तुम्हारा तिलक लगा दिखा रहे हो जब सिलो महा माधव को महाराज जी का पर्सनैलिटी के बारे में वो बोला इस कौन के प्रतिष्ठाता हमारा परम पूज्यवाद सिलो स्वामी महाराज जी स्वामी महाराज जी को इतना उत्ताचार मिला हम उत, डिटेल्स में नहीं जाएंगे क्योंकि ये सब बात बोलना ठीक नहीं है ठीक भी है लेकिन कोई अगर प्रोटेस्ट करे तो इनका घर में इतना अत्याचार हुआ अंतिम में घर छोड़ वो बाहर निकलना पड़ा परिवार का अपना ही परिवार का अत्याचार फेंक दिया बिस्तारा बिस्तारा सब कुछ बीमार हुआ था जो भी है किसी सहारा उसको नहीं मिला जो बिजनेस किया था वो सारे बैंड सारे सरकार का टका पका सब खा गया लाखों लाखों रुपया मेडिसिन का थोड़ा भक्ति दे तो माधव गुस्त महाराज जी उनको उठा के लाए हमारा इधर रहो आपका बीमारी का इलाज हो जाएगा बीमारी का इलाज हुआ कितना दिन तक रहे वहां जब ठीक हुआ फिर उसका बाद वो प्रचार के लिए निकला वो भी गुरु वैष्णव का कृपा के द्वारा सोचो क्या बात है शिल भक्ति तो महादेव गोसाई महाराज का पास हम बोले सारे गौड़ीय समाज ऋणी है हम भी ऋणी है हम खुद भी ऋणी है अगर उनका कोलकाता में मठ नहीं होता हम कहा बैठ के कहा बैठ के हम काम करते हम कहाँ बैठ के किताब का काम करते बोलो ये तो शिला चित्तुगुस्से महाराज का बड़ा कोरोना है हमको बोले थे अब हमारा साथ रहो हर वक्त हम तो नालायक है रह नहीं पाया बोले थे हमारे साथ अमेरिका जाओगे हम नालायक है महाराज हम नहीं जाएंगे और कभी भी हमारा जवान से ये निकला नहीं निकला श्री भक्ति बोलभ चित्तुगुस्से महाराज गुरु भाई है ऐसा कभी नहीं निकला अपना जवान से कभी नहीं निकला हम उनको गुरु समझते हैं अब बोले भी हैं महाराज हंसते रहे आप तो मेरा गुरु भाई हो नहीं आप गुरु हैं आप जैसा गुरु मिलना मुश्किल है लेकिन ऐसा गुरु मिलने के बाद भी क्या बेनिफिट मिला आप लोगों को क्या बेनिफिट मिला अब बोलो भागवत है तुलसी है स्पर्श करके बोलो सारे बदनामी कर रहे हैं हमारा चोत नौ गोरियो हम साइन नहीं कर सके सब छांटो ठीक करो खानदान का बदनामी हम सहन नहीं कर सके ये उचित नहीं है गौड़िया मठ में जैसे रहना है वैसे रहो महाराजी जैसा अदस्य है सब पालन करो तब हम प्रसन्न हैं। हमको उनको खीर पूरी कुछ नहीं चाहिए हम इसी में प्रसन्न हो जाएंगे लेकिन ये हमको जो पतन होते रहता है ये हमारा बर्दाश्त नहीं हो रहा है बड़ा दुखी है हमें इसी बात का मैं दुखी हमारा कोई दुख नहीं है एक बात का दुखिये हर जगह सब सोसाइटी में जो काम हो रहा है ये हमारा गुरुवर्ग का अनुमोदित तो नहीं है सारे हमारा पहुपाध माध महाराज जलंधर आदि हर जगह प्रचार में जाते थे कैसा क्या, क्या सा प्रचार करते थे वो आसाम में बोला श्री तीतु को समय कहते हैं महाराज ऐसा जगह प्रचार रहने का जगह नहीं गरीब है झप्परपट्टी और रात का टाइम में जैसे चाय का दुकान ये गांव का चाय का टी स्टॉल है ना उसमें बैठने के लिए बम्बो का स्ट्रक्चर किया जाए ऐसा काट के एक पत्थी में ट्रेन का जैसे बांक है एक बांख में गुरुजी सोए हैं नीचे गुरु है गुरुजी ऊपर में मैं नीचे ये बांख में मैं सोआ हूं बम्बो से ऐसे खुट्टी लगाकर ऊपर बांस बांस का उसका ऊपर गुरु सोए मैं नीचे सो रहा हूं और रात का टाइम में हमारा आवाज आ रहा है सांप का शों, शों, और मैडक का डर हो रहा है लेकिन एक भरोसा है शाक्षात बलोराम हमारा गुरुजी है जो रहते हुए जोमराज का भी क्षमता नहीं है हमको स्पर्श करे इस बार का ऐसा डर है लेकिन डर नहीं है क्योंकि गुरुजी है गुरुजी है इनको फॉरेन भेजने के लिए बहुपात बड़ा इसको फॉरेन भेजा जाए तो फॉरेनर लोग सब पागल हो जाएंगे कथा बोलने का दरका नहीं है वैष्णव तो दर्शन के द्वारा ही पागल कर देंगे लेकिन दूसरे सीनियर वैष्णव ने का पास प्रार्थना किए महाराज शिल भक्ति युद्ध भक, जो हायर ब्रह्मचारी तब तो संस नहीं हुआ था हायर ब्रह्मचारी को देखने में इतना सुंदर है कोई भी कामिनी देखे माता तो पागल हो जाएगा उसको नहीं भेजना महाराज वो भेजोगे तो आएगा नहीं आपको ये तो मजाक का बात है असली बात तो ये है जो माधव गुस्से अंतर में बड़ा दुखी हुए दुखी इस बात का पहुपात का साथ मेरा दूर हो जाए प्रभुपात को देख नहीं पाए बस सेवा नहीं करेंगे ऐसा बाप नहीं था पहपात तो भेज रहे हैं लेकिन पल पल में पहपात को जो देखने का सौभाग्य मिलता है बात कर, ये तो नहीं मिलेगा ये बात सी आया पोहपात को समझ में आ गया वो दुखी हो गया फिर जो सीनियर वैष्णव ने बोले फॉरेन जाने से इतना विदेश में इतना सारे सब लेडीज रहते हैं वो तो मानते नहीं कोई ब्रह्मचारी संन्यासी कुछ हो जाए कोई ठीक नहीं महाराज ये तो कहने का बात है ये महापुरुषों का क्या हो सकता फिर बात करेंगे क्योंकि पासपोर्ट पासपोर्ट सब तैयारी होने का व्यवस्था हो गया था ऐसा बड़ा महापुरुष जिनको आज खो बैठा है और खो बैठा है बोलने से भी हमारा दोष लगेगा क्योंकि वो तो है ही है नित्य जगत में मेरा गुरुजी आज 14 साल हो गया चला गया आपको लगता है कि गुरुजी चला गया हमको तो लगता नहीं गुरुजी चला गया मेरा गुरुजी मेरा साथ है मेरे को प्रेरणा देते हैं सिले भक्ति वाले अस्तित्व के दूर रहते हैं यहाँ तक कि बात करने में कोई मौका नहीं देते फिर भी लगता है वो सब हमारा पास है वो भी प्रेरणा दे के मेरे को सब बुलाते हैं और क्या कहे बहुत सारे बात बोलना है अब समय तो हो गया आपका अर्थविका ज्यादा अच्छा तो ये जो आपका चैतन्य गौरी का जो माया मायापुर में ईश्वरदान का जो मठ बना ईश्वर का मठ बना श्रीघर गोस्ती में ये उत्तर दिया माधव महाराज के लिए कोई आश्चर्य नहीं है बड़ा बड़ा बात नहीं है आपका लिए बड़ा बड़ा बात आप आपका एक् लेवल यू कैन थिंक पर माधव गुस्वी अलग चीज है उन्होंने इतना बड़ा जमीन लिया मठ किया वो उसका लिए ठीक है उसका लिए कोई आश्चर्य नहीं है इसी मठ में एक बाबा जी महाराजते थे, थे इनका ही बात वो बोला था जो बाबा जी महाराज को अक्सर बहुत सारे शिष्य हैं सिला भक्ति हुई तो महादेव महाराज का इनके शिष्यों किसी ने उनका चरण में कुछ अपराध कर डाला मतलब ऐसा करुआ बात बोला तो उसको दुख लगा घर में जाके क्या किया दरवाजा बंद करके फिर बिना खाए बिना पानी घर में बंद करके रह गया एक दिन हो गया नेक्स्ट डे पर भक्तो तो माधव गुस्से आप पहुंच के ही खबर दिया एक छोटा सा भक्तो बाबाजी महाराज बहुत दुखी हुआ अंदर में बिना खाए बिना पानी रो रहे हैं घर में बंद है क्यों पर इसी ने ऐसा बात बोल दिया अच्छा तुरंत बैग को फेंक कर उनके जो कमरा बंद किया है जैसे जगदानंद पंडित बंद करके अंदर में चला गया था तेल का भंडो भांग कर चैतन्यमापू तीन दिन बाद मनाया था जगदानंदो दरवाजा खुलो जगदानंदो चौर दरवाजा खुलो हम नहाने जा रहे हैं समुन्द्र में आके तुम्हारा हाथ में प्रसाद लेंगे अच्छा प्रभु प्रसाद लेंगे हमारे हाथ चैतन्य बापू जब प्रभु गया हो दरवाजा खुला ए रामाय नंदाई जल्दी आ प्रभु प्रसाद लेंगे जल्दी जल्दी एकदम तैयार किया प्रसाद देखो जब गुस्सा किया ठाकुर जी के ऊपर किस लिए महापभ के ऊपर क्योंकि हमारा सेवा सीकर नहीं किया इसलिए गुस्सा सेवाया आप गुरु जी बोले आपका सेवा नहीं करेंगे आप कर लेना यह अलग किस्म का गुस्सा है आ सिद्धांत की बात है जब महापौर सेवा दिया तो गुस्सा कहां गया कुछ नहीं है तो माधव गुस्से माया को फेंक कर जल्दी गया और वो जो घर कमरा बंद किया उसका सामने साष्टांग रोना शोर कर दिया महाराज महाराज दरवाजा खुलो खुलो हम माधव आया है आपका छोटे गुरु भाई आए हैं खुलो। ये सोचो आप कहा दुखी हुआ हमारा ये जो शिष्य बोलते हो ये तो हमारा शिष्य नहीं है आपका ही तो शिष्य है हमारा लड़का क्या आपका बच्चा नहीं है बच्चा कोई उल्टा करे बाबा को लाथी मर दे क्षमा नहीं करे बस तुरंत दरवाजा खोल लिया और रोते रोते किया चरण चरणी इसको बोलता है परम पूजवा भक्ति देव तो माधव गुस्सा महाराज इसका नाम भक्ति देव माधव गुस्प इनके चरण का क्या गुणगान करें हम एक छोटे से कीट है ज्यादा समय आपको ले बेकार खराब करे चैतन्य चैतन्य मठ में आचार्य उनको बनाया गया था बहुत सारी कहानी है हम किसी गुरुवर्ग के बारे में सब हमारा पूज्य है उनको निकाल दिया गया था तब तो आतुर्जा सही महाराज आदि दामोदर महाराज सारे सीनियर हमारे गुरु भाई सब सब वो थे सब लेके अब जाए जाए आचार जो मनाया था उन लोगों ने मनाया था महाराज ने कुछ किया ही नहीं कुछ महाराज को निकाल दिया सारे महाराज जी रोते रोते रोत बोले अब ठाकुर जी हम कहाँ जाए क्यों आचार्य मनाया हमको हमको तो आचार्य मानने का कोई शक नहीं था आ हम को निकाल दे हम कहा जाए शिष्य को लेकर कलकत्ता में एक व्यक्ति का दुकान घर दुकान घर दुकान घर बंद था धूला फूला साफा करके उस दुकान मर रहा फिर प्रचार शुरू किया दुकान मर तुम्हारा तो सब कुछ आता है खाना पीना एसी डीसी सब आ रहा है इन लोगों का क्या था ये सब महापुरुष जो प्रचार करके गया पसीना देके गया तुम रीण चुका सकोगे कभी बोलो जिंदगी भर करोड़ों जन्म में इनका ऋण कैसे तुम चुकाओगे फिर हम बेमानी कर रहे है बेईमानी कर रहे हम है, बेईमान हैं। फिर महाराज जी क्या किए निकालने का बाद भी महाराज जी जब प्रचार करना शुरू कर दिए महाराज जी का नाम पे एक एक जगह पोस्टर लगा दिया ये चैतन्यमाट का बाहर का आदमी है ऐसा ऐसा फलाना बदमाश है ऐसा करके चारों हैंडविल दे रहा है महाराज जी का प्रचार कर जाएगा है फिर भी महाराज जी गुस्सा नहीं किए कभी गुस्सा नहीं किए जो लो लोग किए उन लोगों का सामने से कीर्तन जा रहा है वो महाराज ऊपर हैं, उनका नाम नहीं हम नहीं बोलेंगे रास्ता का अंदर गाड़ी रास्ता गाड़ी जा रहा है उसका अंदर शास ओपन रास्ता में दंडवत करके मेरा ज्येष्ठ गुरु भाई है जो भी किया अच्छा किया कभी भी दोष नहीं देखा अगर हमारे भी जबान पर आपका लिए कुछ कड़वा वचन निकल गया इसमें भी दोष नहीं पकड़ना आप लोगों का चरण में मेरा विनती है ये भी स्नेह प्रेम के द्वारा निकालता है ये कोई हम समालोचना करके नहीं बैठे ऐसा ना समझो हमारा हिंसा हुआ है आपका ऊपर किसी ब्रह्मचारी है सन्यासी है सब कोई का चरण में मेरा विनती है मेरा करवा वचन निकल गया वो भी अमृत है विषयी आदमी का मीठा वचन भी पॉइन है और एक साधु का जैसे गोरकिशोर बा गाली देते थे तुमने हमारा चलन का धूली लिया जाओ तुम्हारा सर्वनाश होगा ये भी मंगल का बात है लेकिन हम समझ नहीं पाते साधु गुरु सब कैसे मंगल करते हैं कैसे क्या करते हैं हमारा समझ भी नहीं आता हम सोचते कि सभी जो जो आता है सब हमारा मापी रक्त मंस दुर्गंध दूषित सब ऐसा आता है खाने पीने के लिए डोलने के लिए यही हम समझते हैं बुद्धि को सुधारो पहले बुद्धि को नहीं सुधारने से होगा नहीं जो श्लोक दे शुरू हुआ था उसका तो व्याख्या नहीं हो पाएगा फिर भी स्केलेटन बाद हम कह दें कृष्ण कीर्तन में लगा हुआ जितना सारे चैतन्य महापोख का चरण कमल का भृंग है मधुपो मधुमक्खी चैतन्य चरण कमल में घूमते बों बों बो करके बों बों मतलब कीर्तन चैतन्य महापोख कृष्ण कीर्तन गान नर्तन कला पथोजनी भराजिता सदभक्ता बोलियो सदभक्त वाले सदभक्त सब है हमारा में अभी असद भक्त नहीं है अंदर में दूषित भावना है पूरा सोसाइटी को हम खत्म कर देंगे गुरु को खत्म कर देंगे खत्म ही तो हुआ और क्या गुरुजी को बात नहीं माने तो यही तो हुआ दुखी हो रहे हैं महाराज जी को कितना कष्ट देते हैं हम लोग महाराज जी दुख महाराज जी क्या करते चले जाते बाहर में क्यों हम जैसा दुष्ट थे बचने के लिए और क्या कहें और ऐसा मापिक जो है श्लोक में बताया गया कृष्णदास को जी गोस्वामी ने बताएं जो ये जो साधु गुरु वैष्णव का जवान है इसमें हर वगत तो मधुमाखी के मापिक मरमराते है चौतन के चरण कमल का और मरमराना मतलब संकीर्तन करते रहे कभी भी संकीर्तन को बंद नहीं करो जब संकीर्तन बंद करोगे तो मरोगे जिस दिन संकीर्तन हरिना बंद करोगे उस दिन तुम्हारा मौत है इट इज एक्चुअल डेथ जाएगा हरिनाम हरिकीर्तन मंदन और को स्वामी के दारा कह रहे हैं जीव मरु प्रांगणे हमारा जीव जो है ये जो जवान अच्छा खट्टा मीठा बहुत सुंदर सुंदर खाते रहते हैं राक्षस का मापी ये जवान पे हरिकथा हरिकीर्तन तो नहीं आते इसीलिए किश्वर कुबीरिया कहे इट इज जस्ट लाइक डेजर्ट डेजर्ट जानते हो मरुभमि बालू बालू रहते हैं ना रेत रेत ये हमारा जीवा ऐसा बन गया कोई पानी नहीं है कोई रस नहीं है कोई आस्वादन नहीं है सिर्फ जड़ विषय का जैसे मैडक कहते है, बैंगो, बैंगो। करते हैं बैं ओ बै मैडक कहते हैं ना देखे हो यही काम है ना तो हरि था ना तो वैष्णव का सम्मान ना तो कुछ कुछ नहीं आज ये जो गुणगान थोड़ा करने को हमारा ये मंदिर का जो भक्त लोग दिए हैं इनका चरण में आभारी हूँ मेरा आशीर्वाद मिला आज और भागवत जी कहते हैं सुतस्व पुंसाम सुचिर समयानुनम मुकुंदो पदार्लोक बतायाचिरो समस् सूर्य अर्थो तत्वम मुकुंदो पदार विन्द हृदय सु जेशम जिन गुरु वैष्णव का चरण जिन गो गुरु वैष्णव का हृदय में भगवान का चरण कमल एकदम कैद करके रखा है गुरु वैष्णव ने भगवान का चरण कमल ऐसा मापिक शिल भक्ति तो जैसा ये वैष्णव है इन लोगों का चरण कमल का थोड़ा गुणगान करे तो हम किताब तो हो जाएंगे हम एकांत में जाकर क्या वेद वेदांतो उपनिषद वेद वेदांत तो उपनिषद हजारों साल पैर जो हमको नहीं मिलने वाला वो हमारा आजीजोखन हमको दिए हैं इस खन हमारा खाते पे जाएगा ठाकुर जी का ये वैष्णव का गुणगान किया है हमको ठाकुर जी कृपा करेंगे बांछा कल्प कृपा सिंधु पति को वैष्णव नमो नम